आगे आगे बढ़ाना और भाव को देखते रहना बदल तो नहीं रहा लेकिन जब पीड़ा करते हुए ज्ञान आगे बढ़ रहा है तो जाकर जाता है उसमें क्या था? नहीं उसकी आकृति करते रहनी सुन वो संस्कार के कारण ऐसा हो जाएगा वो उसी के लिए ना देखते रहने रुक गया फिर उसको बढ़ाना

इस पत्र को आपने स्वयं पढ़ लिया आपने सबने पढ़ ली? नहीं पढ़े फिर से क्या करू पढ़ाऊ आपको करना है तब पढ़ा शिविर में क्या हो रहा है ना

चलिए कुछ कर देता हूं उसमें देख लीजिए आवश्यक होता है ये अपनी मानसिक स्थिति होनी चाहिए अभी भी आप शिविर में आग ले रहेंगे ऐसी मानसिकता आप पूरी तरह से बना करके चलिए और आगे हमको ये कार्य करना है पूरा ऐसा संकल्प लेके चलते हैं

तो ये जो पढ़ रहे ये पूरी सहायता करेगी नहीं तो अपना थोड़े देर के लिए है के के। उतना लाभ नहीं होगा चार तीन चीजें हमारे सामने आ गई थी कि हमारा लक्ष्य क्या है ये हमें पूरा पता होना चाहिए आप इसमें गिरवा सकते हैं

क्या होता है दिखे दिखे दो दो केला नहीं बोल तो अभी आप अकेला नहीं बोल पाएंगे आप जिस स्थिति में बैठे हैं उसमें एक से काम नहीं चलेगा ऐसे एक से ही काम चलता है

दूसरा जो है उसके लिए अनिवार्य हो जाता है वो तो गुण तो है उसके सामने जहाँ बैठे हैं जिस अवस्था में वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम यहाँ नहीं बैठे रह सकते हैं जिस पर भरोसा कर रहे हैं ना अभी दिखाई दे रहा है किस पर भरोसा है

दिन भर किसके आश्रय से चल रहे किसके भरोसे से? अभी जीवन जो चला रहे हैं। के तो है लेकिन आपको किसका है भरोसा है? अभी आपको घर से सूचना है कि भगवान याद रहेगा भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे

ले लीजिए मिल जाए आज अभी भोजन बंद रहे तो रहेगा कक्षा में आएंगे कुछ और

सी बात याद आएगी भरोसा अपना जो अपनी जो बाधाएं हैं उसके लिए समाधान सूझता क्या है विकल्प क्या आता है हमारे सामने इसी में से कुछ आ जाता है अभी जो समस्या नाम की चीज है वो सारी की सारी ये भी बात है

व्यक्ति मेरा शत्रु है इस कारण से नहीं हो रहा है रोगी मेरा शरीर है इस कारण से नहीं हो रहा है उसने पढ़ाया नहीं मुझे पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया घर में ऐसी स्थिति है बच्चे अपने की अपने परिवार की स्थिति सारा का सारा जो होता है पाना दूसरों पर डालते हैं जब उसने किया तो उसके कारण नहीं कर पाया तो ऐसा नहीं

ने अपने कारण से नहीं किया इसको और ये ये ये हमारे नहीं नहीं है ये नहीं है भरोसा भरोसा करते, करते के करते कियाको भी नहीं रोक सके बाकी वाला तो छुटेगा वो

अभी अपने साथ शरीर है इस पर भी नहीं कर सकते तो इस कारण लेकिन हमारी जो मनोस्थिति है वो अभी यही पर है। तो ये याद है, याद है, इसके हमें नहीं चलता हर परिवार ये दिन काम नहीं देगा यहाँ तक कि अपना शरीर तो अपनी बुद्धि नहीं काम देगा

सभी लोग पढ़ लेते हैं लड़ लेते हैं याद भी कर लेते हैं आगे ऐसा भी होगा याद भी नहीं होगा और जो याद कर रखे है ना वो भी हो जाएगा यहाँ ऐसा ही होता है इसी के ऊपर उ अंतता नहीं किया जा सकता है। बल है बुद्धि है शरीर है परिवार है संपत्ति है

बाहर नहीं निकल पाते, निकल पाते इनके बारे में ही सोचते रहते हैं इनको ही समाधान रहते हैं सारा का सारा सारा हमारा समय जो होता है इनमें ही किसी

एक तरह से हम अभी इन पर ही खड़े हैं तो इसलिए सरे याद रखना है कि ये हमारे अंत तक काम नहीं आएंगे इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते इनके आश्र हमें नहीं लड़ना है इनसे ऊपर उठना इसलिए दोनों चीजें लेकर के चलनी होगी कि हमें अपना शरीर प्रकृति संसार भी छोड़ना है

भले ही ईश्वर ने बना के लिए ये सारा संसार अच्छी से अच्छी चीज ये दी है बना करिए अच्छायाँ अपने काम की नहीं है। इनके साथ बुराइयाँ जुड़े रहती है सिर्फ इन पर अंतिम भरोसा नहीं कर सकते ये बात याद रखें तो दोनों कहेंगे इसको भी हमें प्राप्त करना है और संसार को भी हमें छोड़ना है

इसके साधन विवेक और अभ्यास तीनों करने होंगे अब होता है कि ये तो मुख्य साधन है विवेक और अभ्यास करना इसके साथ साथ हमें और चीजों को भी जोड़ना होता है उसको उपसाधन कह उप साधन में है लक्ष्य को हर समय सामने रखना हर समय याद रखना

व्यक्ति जो काम कर होता है वो अपने आप को याद रखता है तो ये अध्यापक है स्कूल में बैठा हुआ तो उसको हर्ष में याद रहता है मैं अध्यापक ऐसे कोई दुकानदार है अपने दुकान में बैठा हुआ है तो वो अपने आप को हर्ष में समझता है मे दुकानदार घर से संबंध रहता है उसका घर परिवार सब कुछ होते हैं लेकिन वहाँ वो याद नहीं रखता

जो है वो याद यादक इसी तरह से अपने को भी एक योगाभ्यास समझना है राष्ट्र के है, समाज के है, देश के समाज देश सभी के है। सभी से हमारा काम पड़ता है सबका सहयोग देना है सभी के साथ व्यवहार करना है ये सब करते हुए भी प्रधानता देनी है कि मैं एक योगाभ्यास

इस प्रकार से मतलब सदैव हमको याद रखना है कि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है यहाँ से ऊपर उठना है दूसरी बात है कि हम लक्ष्य बना लेते हैं और उसके लिए प्रयास करने लगते हैं तो स्वाभाविक होता है कि हमारे पास पहले उतने साधन नहीं और साधन के अभाव में यदि हम पुरुषार्थ करते हैं

तो सफलता तत्काल नहीं, नहीं और असफल होने के बाद फिर हम निराश हो जाते हैं निराश होने के बाद हम काम करना छोड़ देते हैं ठीक प्रकार से नहीं करते हैं अनमन हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है काम बिगड़ने लगता है या वो तो काम होता है नहीं है या और उठा देते हैं छोड़ देते हैं आधा दूधा रह जाते

तो ऐसी मतलब स्थिरता भी नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर सदैव उत्साह बना रहना चाहिए निरुत्साहित होकर इस कार्य को नहीं कर पाएंगे और उत्साह के लिए होता है कि हर समय ये याद रखना है कि तिल तेल जैसी कहते हैं कि तिल तेल जलने को हम तैयार

सीमा पर जिस प्रकार से सैनिक याद रखना पड़ता है कि पड़ेगा वो वो मृत्यु के के साथ समझौता नहीं कर सकता। के लिए अगर प्रयास करते हैं तो मारे जाएंगे जो तो भी होगा वो उनकी स्थिति ठीक नहीं मान पाएंगे वहां आवश्यक होता है कि भले ही मरना पड़े लेकिन दुश्मन को मारना

के उतना होगा, क्या होगा ये नहीं सोचता यहाँ पर भी ये नहीं नहीं कितना कष्ट होगा कितनी बाधा आएगी या कितना काम करना पड़ेगा ये विचार का विषय नहीं होगा एक ही होगा कि जितना भी करना है वो करें

वो चाहे पढ़ना होगा देखना होगा, होगा, होगा, तो होगा, अध्ययन करना करनी होगी, कहीं कहीं भी जाना होगा, कहीं पर भी जाना रहना किसी को ढूंढना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ किसको कितना करना होगा वो कहां पर अभी खड़ा है, किस अवस्था में अभी वो है वहां से उसके लिए निर्धारण होगा सभी के लिए

बराबर ही काम करना पड़ेगा अवश्य नहीं आगे है आगे बढ़ चुका है तो उसको काम करने पड़ेंगे लेकिन जो अभी पीछे है शुरू ही कर रहा है तो अगले के अपेक्षा उसको अधिक करने होंगे लेकिन करना है ये मानसिकता बनानी पड़ेगी तो ये जो मानसिकता है हमारी कि चाहे कुछ भी हो अब नहीं छोड़ना इसको। तो है इसको यही यहाँ उत्साह है

उत्कृष्टता से यानी उत्कृष्ट साधनों की उत्कृष्ट साधनों के साथ अपना साथ बनाए रखना बनाए रखना ये उत्साह है लव से या अंतिम कहेंगे लव से सदैव अपने को जोड़ करके रखना ये जो भावना है ये भावना है

साथ के के तो ये स्थिति बनाकर बना तो जा करके वो गिर सकता है ऐसी स्थिति ऐसा तो सभी जगह होता है लोक में भी होता है बहुत बड़ा जो

धनबान बन गया है आपको दलित हो सकता है सकते कि तो कभी दलित नहीं होगा में भी ऐसा होता है पर यहाँ बहुत अधिक होता है आपने पूरा जीवन भी युवाभ्यास किया है हो सकता है अंतिम दिन भी कोई बात कर सकता

अपने आप नहीं करना चाहेंगी कोई देगा। आप बुद्धि आपसे अधिक कोई बुद्धिमान व्यक्ति आ गया अधिक विद्वान व्यक्ति आ गया उसके साथ और बात करने लगे वो बोल जाएगा और एक मिनट में आपकी पूरी बुद्धि बदलते पचास साल का परिश्रम आपका उसी समय जा सकता

योगाभ्यास के अंदर ऐसी स्थितियाँ बहुत होती है पदे या यहाँ की संभावना है इसी ने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सफल हो ही जाएगा। जिसकी समाधि भी लग गई है उसके लिए भी नहीं कर सकते और उसका कुछ नहीं भी सामान्य नियम एक है

होने के बाद कोई खतरा नहीं रहता लेकिन उसमें भी खतरा जीवन के दृष्टि से खतरा उसमें भी एक की। उसको श्राप पिला देगा उसको कहीं बंद कर देगा उसका अपहरण कर देगा लंबे काल तक उसको स्थितियों में रखेगा तो उसकी कुसंस्कार वापस

से नए संस्कार उसके बन जाएंगे जो कुछ किया है उसका सब जा सकता इसलिए अंतिम सफलता इसमें जब तक शरीर से उठ करके ईश्वर से मिल नहीं जाते अपना जो स्वरूप है आत्मा का उसका जब तक स्वरूप अवस्था यानी ईश्वर में स्थिति नहीं हो गई है तब तक, तक इसमें खतरा रहता

वापस इसलिए इसमें रहती है तो सावधान रहना अनिवार्य होता है उत्साह बनाकर भी चलना ही पड़ता है कि कभी भी रुकना नहीं है पीछे नहीं हटना है पीछे आने की स्थिति नहीं बनने देनी है इसके लिए हसमें तैयार

तीसरा सहयोगी है निष्काम संसार में हम कामनाओं से ही बंधे हुए जिस चीज के बारे में हमने संकल्प ले लिया ये तो मुझे चाहिए तो ये मुझे चाहिए ये कहना ही बंधना यही बंधना यही रस्सी है जिसको यहाँ लौकिक चीज को आपने कह दिया ना

ये तो होना चाहिए तो समझ लीजिए कि वो बंधे हो बंधन का यहां कोई स्वरूप नहीं होता है आत्मा से लोग को जोड़ लेना यही बंधन होता है और ये इसी रूप में होता है हम किसी भी चीज का संकल्प कर लेते हैं कि ये तो मुझे चाहिए

ये अपने आप हाँ, आत्मा में स्थान देना है इनको और इसी से हम बनते हैं तो इसके लिए रुकने का यही उपाय होता है हम किसी भी चीज को ये नहीं कहेंगे कि ये तो मुझे चाहिए के लिए मोक्ष वो हो, तो होता है

वो चाहिए चाहिए तो तो ऊपर आ गया है दो चीजें में और संसार ना ये दो चीजें तो रखनी उसी के के अंतर्गत संसार संसार का एक स्वरूप है है ये ये बारे में जो रहता है ना। ये तो मेरे पास इतना तो होना चाहिए तो जो होना चाहिए ये देखिएगा अभी भोजन चाहिए

तो थोड़ी देर के लिए है ये लेकिन आपको सदा ही भोजन करते रहना है ये भाव नहीं रहना जैसे अभी आपका पच्चीस छब्बीस तक रहेंगे सब दिन रहेंगे ये अभी नहीं है सब दिन हम इस काम को कहेंगे ये अभी आपको नहीं हुआ है थोड़ी देर तक हम करेंगे ये वाला भाव

तो ऐसे ही है कुछ दिन के लिए लोग को कुछ निमित्त के लिए स्वीकार करना होता है भूख तो लगती है तो भोजन चाहिए भूख भोजन है लेकिन आत्मा से संबंध जोड़ने हर किसी चीज को हम आत्मा का आधार बनाते हैं इसके बिना मैं नहीं रह सकता इसके बिना मैं नहीं हूँ ये अस्तित्व तो का साधन बनाते

कहता तो संसार कभी भी हमारा हमारा अस्तित्व का साधन नहीं ये नहीं नहीं होगा, होगा, ये ये सब के लिए ये इससे अपना इसका नाम है निष्कांता इसको सदा के लिए भी जोड़ना है अच्छा ये जो जो है है, या जो है, समय के हेतु की समानता से वो दोनों एक जैसे लगते हैं

आ, भी होता है इस समय और उसके बाद क्या होगा होगा कि ये आना होगा। ये आना तो ठीक लेकिन ये इसके अतिरिक्त और स्थिति तो नहीं हो सकती है वो हमारी गिनती में नहीं यानी जिसको हम कर सकते हैं ना विधान के लिए होता है जिसको कुछ बदल नहीं जा सकता उसके लिए विधान नहीं होगा

उस समय को बदल तो सकते नहीं उस बारे में नहीं होगा। मान लेते विधानते वो भी चले, जा, चले जाएगा, तो उसका फिर यही अर्थ होगा, क्यों? वो यहां करेगा। इसलिए वो नहीं सोचते उसके आगे तो है ही नहीं अब है नहीं तो फिर और क्या करेंगे जब कुछ किया ही नहीं जा सकता है तो अपना बनेगा नहीं

तो कारण से इस तरह से उसका करना होता है उसके तो आगे और नहीं है तो उस विषय में विधान नहीं हो, तो कर सकता है। तो आना ही होता है तो दूसरा ये है अब यहाँ छोटे छोटे सुख के लिए छोटे छोटे साधनों के लिए हम लगे हुए और छोटा से बड़ा हमको मिल जाए हम चाहते हैं इससे हमारा कोई विरोध नहीं है तो जो सबसे बड़ा है अगर वो मिल जाता है

उसमें कहां आपत्ति आएगी लेकिन अगर आप उसका समय बांध देते हैं है तो ये आपत्ति आ जाती है इसलिए ये अपने है सबसे बड़े को हम चाहते हैं जिसका निषेध नहीं है लेकिन उस पर भी आप ये निषेध कर रहे हैं तो इसलिए ऑपरेशन हो जाता है ये तो ऐसे इसका तो अपने अंदर निष्काम

कामना नहीं होनी चाहिए यानी आत्मा को संसार से जोड़ करके रहने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए हमारी जो प्रवृत्ति होगी हमारा जो व्यवहार होगा पढ़ना लिखना करना जो भी कार्य कर रहे हैं उन सभी के पीछे ये उद्देश्य रहेगा कि हमें इससे ऊपर उठना है भोजन भी हम इसलिए कर रहे हैं भोजन खाने के बाद हम निश्चित हो जाएंगे शक्ति आ जाएगी

आ जाएगा। अब हम हम जान, जान प्राप्त कर भोजन भोजन खाने के बाद विश्राम करेंगे, अच्छा लगेगा। अगर इस भोजन को भी इससे जोड़ते हैं कि हम आगे ज्ञान विज्ञान करने में समर्थ हो जाएंगे अब ये भोजन की कामना फिर से नहीं।

तो लौकिक कार्य भी जो धर्म कार्य है अच्छे कार्य है इन सभी कामों को यदि ईश्वर से जोड़ देते तो फिर ये लौकिक नहीं रहता है। ये फिर अलौकिक है। करते हैं तो अब ये लौकिक ईश्वर से कट करके लौकिक संसारिक कार्य धार्मिक होने पर भी ये बंधन के कारण होते ये जाने नहीं

लेकिन यही लौकिक कार्य यदि ईश्वर से जुड़ते जोड़ देते इसका परिणाम हमें ईश्वर प्राप्ति होना है ऐसी में आ जाती। तो कोई बाधा नहीं करते हुए भी हमें रुकना नहीं जिसे यात्रा करते हैं दिल्ली जा रहे होते यहाँ से जाना है अब बीच में बहादुरगढ़ आ जाएगा अब आप वहाँ फल खरीद सकते हैं

और भी दूसरे काम कोई पानी ले सकते हैं लेकिन अब ये नहीं हुआ ये रुक जाओ पानी बहुत बढ़िया मिलता है ये यहाँ बहुत अच्छा था। गुर मिल रहा है तो दिल्ली क्यों जाओ यही हो अब वो दिल्ली जाने के लिए बाधक हो गया लेकिन दिल्ली को नहीं बुलाया और बड़े खरीद रहे हैं थोड़ी देर के लिए बस रुक जाती है उससे उतर करके हम बहुत सारे घूमते भी हैं बहुत सारा देखते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर लेते हैं

सब कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो बाधक नहीं है तो तो बाधक काट देंगे हो गया। तो ऐसे ही तो लौकी जीरो का भी इन संबंधों का भी व्यवहार करते हैं अगर ईश्वर को नहीं ईश्वर को छोड़ इस के इसके साथ बने रहने की तो बाद

इनीशर को पकड़ने के लिए इसके साथ चल भी रहे हैं तो तो कालांतर में फिर तो में कुछ बालक नहीं, नहीं है इस तो रूप तो ऐसी भावना बना करके चलिए नहीं कर लगेगी ध्यान नहीं लगेगा जिस अवस्था में बैठे वही ज्ञान भी जान पहले प्राप्त करना होगा

करना होगा, लेकिन जिनकी योग्यता बन गई है जो तो समर्थ हो गए हैं, हैं, आप उससे ऊपर के काम कर सकते हैं। तो आप उनको बैठना उचित नहीं है। आपको में बहुत अच्छी कुर्सी मिल गई है तो इसका नहीं है, बस को आप छोड़ अगर बस को छोड़ तो आपको थाली होनी पड़ सकती है। थोड़ी देर में स्थिति आ चुकी

ऐसे ही यहाँ अच्छे से अच्छे घर हैं परिवार हैं, संबंध है सब कुछ है आपको अधिकार मिले हैं सब कुछ मिला हुआ है लेकिन इस से आप आप कट जाते हैं, तो कल आप उसी के हो यही अधिकार आपको सुखी नहीं रख पाएगा दुखी कर देगा इस से इनसे ऊपर उठने की भावना बना करके चलना है ये है। और सदैव साफ कर

अगला सहयोगी है आवश्यक साधन संग्रह तथा अन्यत्र अब होता है कि किसी को लगता है कि चलो यहां तो कुछ नहीं रखा है कोई तो उद्देश्य दिया या कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई या अन्य कोई ऐसा

उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या होता है उत्पन्न होता है। उस के सुन लिया पढ़ लिया कोई ऐसी घटना घट गई उसको देखा और व्यक्ति घर से भाग जाता है या जिन कार्यों को जिन चीजों को कर रहा होता है उससे पूरा का पूरा एक साथ ही संबंध काट ले

ऐसे में क्या होता है कि वो व्यक्ति उसका वो निर्णय उस काल में में बदल जाएगा, क्योंकि तो आगे चलने के के बाद बाद इस क्षेत्र आने हो सकता है उससे बड़ी विपत्ति आएगी तो पूर्वक लिए निर्णय नहीं किया है उचित निर्णय नहीं लेकर के

तो क्या होगा आपको पीछे लौटना पड़ सकता है और हो सकता है एक बार घर घर छोड़कर के के इधर आ जाते हैं और वापस आने बाद में उससे अधिक भी है पहले आपको जितनी कुछ श्रद्धा थी मार्ग के विषय में क्षेत्र के विषय में हो सकता है इससे अधिक अस्था आपके अंदर उत्पन्न इस क्षेत्र में चलने वाले गुरु हैं

धर्मात्मा है विद्वान है जो भी है उनके बारे में जो कुछ आस्था थी हो सकता है इनके मन में आ जाएगा। तो ये सब तभी होता है जब हम विवेक से निर्णय नहीं लेते स्थिरता पूर्वक दोनों का आकलन करके संतुलन करके जब हम निर्णय नहीं लेते तो ऐसी स्थिति में ये दोष आते तो इसके लिए यही होता है

अच्छी बात है जिसमें ये आए। तो अगर निकल जाते हैं तो निकलना मात्र बुरा नहीं है निकलना जितना जल्दी हो जब हो वो उचित है, वाया है ना अगर बैराग्य हो जाए तो रात को चल देर में हो जाता है तो घर से उठ के चलते जहां भी वैराग्य होता है वो उसके छोड़ तो चलने में दो

लेकिन चल करके जो पीछे आना है ना दूस वहां से है। वो नहीं होना चाहिए चलते समय अगर हमारी पूरी स्थिति बन गई है कि वापस हम नहीं आएंगे तो अति की अति की स्थिति, स्थिति। लेकिन अगर आगे पीछे सोचा नहीं है तो खतरा रहता है इसलिए होता है कि बीच का मार्ग बनाना पड़ता पहले वहां से निकल जाते हैं

और यहाँ निकलने के बाद भी क्या होगा अब फिर भी वो साधन चाहिए घर से व्यक्ति अब यहाँ आ गया पढ़ने लिखने लगा तो जगह चाहिए, स्थान चाहिए उसको भी भोजन चाहिए उसको भी वस्त्र चाहिए उसको भी सुविधाएं चाहिए ये सारी चीज़ें तो वही चाहिए शरीर जब तक है तो शरीर की रक्षा के लिए जो तो चीजें घर में आवश्यक वही चीजें यहाँ भी आवश्यकता रहेगी

उसका निषि नहीं होगा वैरागे हो जाने का अर्थ ये नहीं होता है कि उस दिन से भूख नहीं लगती है उसका अर्थ ये नहीं होता है कि उस दिन से ठंडी नहीं लगती है गर्मी नहीं लगती है ऐसा नहीं होता है ठंडी गर्मी उसके बाद भी लगती है आंधी वर्षा का जो भी होगा शरीर पर प्रभाव वैरागे के बाद भी होगा ये सारी चीजें होती शरीर तो जब तक है इसकी अपेक्षाएं तो रहेगी ये होता है

तो आगे भी चीजों की अपेक्षा रहती है और अंतर हो जाता है कि जिस स्थान में आपने जन्म दिया है या जो स्थान आपका कार्य क्षेत्र है जिसके लिए आपने योजनाएं बनाई हैं योजनाओं को जहां सार्थक किया है उसका क्या होता है अपनी आत्मा से हम संबंध जोड़ हैं तो घर में परिवार में संबंध

जनजात संबंध जिसके साथ है या अपने कार्यालय में इसमें क्या होता है सुस्वामी स्वभाव बहुत बहुत कड़ा होता है बहुत अपनात तो जो होता है ना बहुत तीव्र होता है लेकिन दूसरे स्थान में जब जाते हैं वो उतना प्रबल नहीं होता है अपने घर में जैसे है सारी सुविधाएं आश्रम में आकर भी कर पर एक खतरा तो आपको रहेगा यहाँ टोका है

और बहुत अभी करेंगे तो निकाल भी दिए जाएंगे इसको आप नहीं डाल सकते लेकिन घर भी तो आप अड़ जाएंगे कौन निकालेगा घर बनाते इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा, जो तो चाहे हम यहाँ करेंगे सारे पाप के अधिकार लेकर के घर बनाते अच्छे काम के कोई मना नहीं करता है कहीं कौन हटाएगा अच्छे व्यक्ति हटाना बुराई पर होता है ना

हम रहे हैं हैं, हैं, कि मुझे कोई कुछ नहीं नहीं तो उसके पीछे रहता है, जो है तो जो जो हमको करने दिया जा रहा ना, वो घर बनाते बनाते भी उसमें अपनी कमिया को जोड़कर भी बनाते जोड़ तो कर उसके साथ क्या होता है वो

लेकिन उससे ऊपर हट जाते हैं दूसरा बनाते हैं तो वो कमजोर रहता है उतना प्रबल नहीं होता तो ये अंतर आ जाता है और लक्ष्य के भी अंतर आ जाता है आप यहाँ जो स्वीकार कर रहे हैं वो इसमें समन्वय रहेगा तो आप साधना की दृष्टि से ही यहाँ कुछ करेंगे उसको एक तरफ करेंगे बहुत अधिक विरोध हो जाएगा कम से कम दिखाने के लिए भी संतुलन करेंगे

आपके निंदा होगी वो आप नहीं चाहेंगे यहाँ भी बड़ा बनके रहना चाहेंगे अच्छा बनके रहना चाहेंगे जो आदर्श से उसके अनुकूल ही प्रदर्शन करेंगे जो आदर्श नहीं है उसके अनुकूल प्रदर्शन आप नहीं करना चाहेंगे तो स्वाभाविक है यहाँ आप उतने नहीं कर पाएंगे साधन खड़े जितनी अपनी स्वतंत्र स्थिति में साधन खड़े कर रहे उतना यहाँ नहीं कर पाएंगे कम रहे

तो ऐसा अंतर होता है ये एक सुविधाएं कम हो तो होती है।, है तो कम सुविधाएं होने पर अब उसके पास समय रहता है योजनाएं वो नहीं रहती है उसका शेष काल जो बचता है अब वो आंतरिक उन्नति में उसका उपयोग होता है वहां ये

नहीं होगा तो इसलिए यहां साधन की अपेक्षा होती है नितांत साधन रहित नहीं होते हैं तो अब होता है कि आवश्यक साधन तो यहां भी चाहिए और खाने का पीने का है रहने का है यानी ये सब चीजें चाहिए लेकिन मान लो आप घर छोड़कर के आ गए हैं आप तो घर से तो नहीं ला सकते यहां घर वाले आने नहीं देंगे

तो से वो भाई अगर तुम्हें जाना है तो कम से कम यहाँ का जो है छोड़ ले जाओ भाई तो में लिखवा देगा तो वापस आना है नहीं आना है तो वापस नहीं आएंगे तो उसको शांति होती तो नहीं आएगा तो अच्छा होगा लेकिन अगर उसको लगता है वापस आ सकता है तो भाई विरोध करेगा तुम तो जा रहा है नहीं जाना नहीं जाना, नहीं जाना माता पिता भी घर से जाने के लिए विरोध करते हैं

उनको अपनी अपेक्षा रहती है आशा रहती उन्होंने पाला है लेकिन वो उनको जब विश्वास हो जाता है कि नहीं इससे भी बहुत बड़ा काम करेगा ये वो तो उनको भय इतना नहीं रहता वो आजाद दे देते हैं लेकिन जब उनको डर लगता है कि नहीं कल इतना हो जाएगा तो ऐसे में माता पिता रोकते तो भाई ऐसा नहीं करता तो भाई केवल रोकता है ऐसे भारी

और किसी काम से वो जाने दे उसे। तो उस समय भी अगर घर से आप निकल रहे हैं तो ऐसा मैं वापस आऊंगा ये तो कहेंगे नहीं इसलिए जा रहा हूँ थोड़े देर में वापस आ जाऊंगा तो फिर ऐसा हो कहता कि आप निकल तो कहेंगे मैं घूमने जा रहा हूँ फिर बताएंगे नहीं मैंने छोड़ दिया ऐसा कह नहीं सकते लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए आप

अध्यात्मिकता के लिए मैं जा रहा हूँ तो अनिवार्य होता है कि तो वहां कहना ही पड़ेगा मुझे इसकी जरूरत नहीं वहां जो अधिकार आप के वो आपको छोड़ने ही पड़ेगा बिना छोड़े आप निकल नहीं सकते तो अब आपने अधिकार छोड़ दिया है तो मांगने नहीं की पे? नहीं रख सकते मुझसे आशा नहीं कर सकते कि वो देते तो घर वाले तो नहीं देंगे और चीज चाहिए तो अब क्या करेंगे

छोड़ तो तो तो दिया हाँ अगर इस पकड़ में भी देखते रहेगा तो उसकी उन्नति नहीं

वहां भी वो अपने अहंकार को ही बढ़ाने में रह गया तो उसकी विद्या नहीं बढ़ी। विद्या को बढ़ाने के लिए उसको बिना बढ़ेगी होना पड़ता है उस का जो सबसे बड़ा साधन है वो यही है, है इसी कारण से हर त्याग करने वाले के लिए का है। नहीं मांगेगा तो धंधा शुरू करेगा और क्या

और धंधा शुरू किया तो कल को वापस धंधा करके होता है के धंधा नहीं होता है। तो यहां कोई धंधा करना चाहता है वो सफल नहीं हुआ टिकट परिस्थितियों में बहुत अफबार अगर कहें तो थोड़ी देर के लिए इसको माना जा सकता है लेकिन सामान्य विधान ऐसा नहीं सामान्य विधान है यहाँ पे मांगना है

अब वो एक साथ गुरु जी से भी मांग लो तो भी चलेगा करेंगे या फिर जो आपके सहयोगी हैं इस भावना को समझते हैं इस चीज़ को अच्छा मानते हैं लेकिन स्वयं अभी वो आ नहीं सकते लेकिन जिस चीज़ को चाहते हैं कि आगे बढ़े तो ऐसे लोग सहायता भी करते हैं तो ऐसे लोगों के सामने अपना अभिप्राय रखना इनको बता करके जाना

इनके सामने अपनी विनमता रखना इनसे सहायता लेना सहयोग लेना ये निष्ठाम का विरोधी नहीं ऐसा यहाँ करना चाहिए या तो पूरे गुरु के प्रति समर्पित हो जाए वो समर्पित है तो अपने आप करते हैं इस चीज को वो भी समर्पित नहीं है तो अन्य जो संस्पर्शित धार्मिक लोग हैं उनके सामने फिर अपनी समस्याएं या अभाव रखने चाहिए उसमें कोई बाधा नहीं, नहीं होता है ऐसा करके चल

अगली चीज है सहयोग अब योगाभ्यास घर छोड़ने के बाद यहाँ या इस क्षेत्र में आने के बाद सबसे जो बड़ी संपत्ति होती है वो विद्या है जैसे आप घर से निकलने के बाद कहीं भी जाते हैं यात्रा में जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा जो सहयोग सहयोगी है आपके पास धन है उस के कारण ही आप उसकी कर सकते हैं।

चाहे गाड़ी कर सकते हैं कहीं सकते हैं देख सकते हैं सारा का सारा सहयोग जो होता है वो पैसे कर सकता है घर से दूर रहने पर भी हमारा जो सबसे बड़ा सहयोगी होता है पैसा होता है पैसा। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में वो पैसा भी सहयोगी नहीं यहाँ जो सबसे बड़ा सहयोगी है वो बीत्या

जैसे घर से निकलने के बाद संसार में बिना धन के काम नहीं चलता है ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के के बाद भी विद्या बिना काम नहीं चलता नहीं चलता, चलता है। यहाँ की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो विद्या है लोक में जैसे संपत्ति के कारण हम बहुत अधिक निर्वाद होते हैं, अपनी इच्छाओं को प्रयोजनों को पूरा करने में समर्थ होते हैं

ऐसे ही यहां पर विद्या के द्वारा हम अपने को पूरा करने में की अभाव में हम यहाँ बाधित रहेंगे बिना विद्या करके विद्या के हम आगे नहीं चल सकते लेकिन विद्या यदि हो जाती है तो पीछे जाने का खतरा

जैसे जैसे विद्या यदि आगे बढ़ती जाती है तो अपने आप में वो प्रगति है विकास है उन्नति है लेकिन विद्या अगर नहीं है तो कहीं पर भी आप तो रोक सकते हैं दब सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं या आगे तो बढ़ना होगा इस कारण से इस क्षेत्र में आने के बाद सबसे पहला कार्य ये करना पड़ेगा विद्या की उन्नति

केवल आप साधना करना चाहते हैं आप बढ़ करके बैठना चाहते हैं वो पर्याप्त नहीं आवश्यक है आप पहले विद्या प्राप्त करें इसलिए यहाँ आने के बाद आजकल दर्शन पढ़ लेने चाहिए सारी चीजें पढ़नी चाहिए उसका समय नहीं है उपनिषद है या आयुर्वेद है वेद है व्याकरण है सभी शास्त्र में पढ़ने चाहिए

नहीं नहीं नहीं है, में का है लेकिन एक समय में होगा होगा साथ, एक नहीं हो और अधिकतम ऐसा हो जाता मेरा घर से बाहर निकल निकलने के बाद उसको जो आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाता है दूसरी विद्याओं में लग जाता है तो ऐसा आया देखा जाता

घर से आने के बाद व्यक्ति व्याकरण आदि करने लगता है तो उसमें अधिकतम संभावना आगे उसका आध्यात्मिक क्षेत्र ये व्याकरण का दोष नहीं है लेकिन आज व्याकरण जो पढ़ाया जाता है उसके पढ़ाने वाले या वहां की जो परिस्थिति होती है ना उसमें आध्यात्मिकता का संबंध रहता नहीं

इस कारण से व्याकरण अनिवार्य होती होता है आज की कह रहा हूं विद्या आज आध्यात्मिकता के लिए बाधक बात जाता है तो लेकिन इसकी अपेक्षा से जो तो दर्शन की विद्या है वो इसमें साधक है

घर से आप निकलते हैं आध्यात्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि कम से कम तो आप कुछ दर्शनों का अध्ययन कर दें आपके लिए आधार हो जाएगा कम से कम तो इतना तो निश्चित हो जाए कि पीछे जाने की स्थिति नहीं एक स्थिरता प्राप्त होने के बाद फिर आप जिससे दर्शन व्याकरण आदि की पढ़ें

व्याकरण अभाव में जो जितने परिश्रम से हम एक दर्शन को पढ़ सकते हैं उसका परिश्रम है। जिस दर्शन को आप साल भी नहीं पढ़ समझ सकते ठीक से अगर व्याकरण पढ़े हुए तो दो साल में आप उसको समझ सकते लाभ होता है देखिए इसके वर्तमान परिस्थिति के कारण ये व्याकरण जो होता है आध बाद

कारण है वाले को नहीं कराते में में में जिस ये पढ़ाया जाता है इसका अभाव तो विरोध उत्पन्न कर दिया था। उस स्थिति पढ़ भी देता है तो उसके उल्टे अहंकार हो जाता है अब तो मैं सब कुछ अपने आप पढ़ सकता व्याकरण है और समझता है कि मैंने दर्शन भी पढ़ती है

आप देखेंगे कोई बात नहीं होती है, है। जबकि सौ साल के बाद में वहाँ किसी ने वेद नहीं पढ़ा नहीं आपको दे दे अभी अपने आर्य समाज में या पूरे भारत में गिर गे लीजिए चार वेदों को पढ़ेंगे कितनी जबाना है

रूप में भी नाम साल अपने को आयिस सारे गुरु खोले हैं कितना धन लगा है कितने लोगों का बलिदान इसमें जुड़ा है लेकिन आज भी ये परंपरा आगे बढ़ रही है या पीछे जा रही है क्या आगे नहीं बढ़ रही

चारों वेदों का पढ़ने पढ़ा हुआ व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिल रहा जबकि अब तक बहुत हो जाना चाहिए। बाहर के जो विश्वविद्यालय खुले है स्वतंत्रता के बाद में गुरुकुल से पहले खुले हैं यही वो कहाँ तक चले गे? एक भी खुला हुआ विश्वविद्यालय बंद हुआ है क्या बड़े है। उसकी संख्या बड़ी है

लेकिन गुरुकुलों की संख्या बढ़ी है। तो वो इसीलिए हुआ गुरुकुल गए थे भगवान ईश्वर प्राप्ति के नाम पर आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए, ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये चीजें आरंभ की गई थी लेकिन उस चीज को वहां रखा नहीं परिणाम हुआ कि वापस लौटते लौटते स्थिति

पुरी भी पुरी हो। नहीं। तो इसीलिए पढ़ना भी अनिवार्य है बिना विद्या के कुछ नहीं हुआ पढ़ने वाला नहीं है वही है ना

एक शास्त्र के बाद दूसरे में भी उतनी ही परिश्रम करने पड़ते हैं। प्रत्येक का जो विषय होता है, है। से नहीं आता है। लेकिन एक साथ पढ़ने के बाद भी अब उसको क्या होता है बाहर से उतनी सुविधा मिल जाती है उसको सहयोग मिल जाता है उसको मान लिया जाता है तो हो गया अब जो हो गया तो, तो करेगा

इसीलिए नहीं भी की है नहीं कुछ-कुछ पूरे जो की स्वामी से किया है निर्देश किस तरह से पढ़ना चाहिए ऐसी परंपरा शुरू नहीं हुई इस कारण से हमारा ज्ञान भी जान जो होता है नहीं बढ़ रहा है और ना बढ़ने के कारण हम वही के वही

बल्कि विरोधियों के द्वारा मारे जा रहे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आज भी सैकड़ों लोग निकलते हैं बाहर घर से और कभी इसका अभाव नहीं होगा ऐसा स्थिति एस होगा कि कभी बैराग किसी को नहीं होगा ऐसा नहीं होगा आज भी त्यागी बैरागी घर से निकलते हैं लेकिन निकलने के बाद जो आगे का रास्ता चाहिए उसको वो नहीं

और और उसके अभाव में क्या होता है वो नहीं अगर ये पास और वो, वो अगर हमारे पास आ जाता, तो आगे बढ़ सकता। यही होता है फिर क्या होता है घर छोड़ने के बाद भी वो मान लेता है हमारा तो मान दिया घर छोड़ना ही आध्यात्मिक का चरम

घर छोड़ गया वैराग्य हो गया अब क्या चाहिए हो गया सब उसको सिद्ध मान लिया जाता है और इसी सिद्धि के कारण लोग ने आगे की को एक व्यक्ति महात्मा मान माना जाता है हर कोई उसको प्रमाणित मान लेता है सारी सहायता सुविधा उसको देने लगता है और वो आगे क्यों करेगा उसने करता है उल्टा अंधकार

तो ये उत्कर्ष नहीं, नहीं होता है ये नियम है इतना ही ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति रहा हो अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर के शास्त्र का अध्ययन नहीं करता है वो निष्फल रहेगा स्वयं रहेगा और दूसरों को भी करेगा जो जितना अधिक बुद्धिमान रहेगा वो उतना संसार को मुक्त बनाएगा

खाते चलाकी करेगा वो। इस कारण से से ये ये नहीं करनी चाहिए चाहिए, चाहिए, कि अब मैं बाहर आ गया तो क्या करूं? ये चाहिए। कुछ नहीं करना है पहले मुझे अध्ययन करना जानना है ईश्वर क्या है आत्मा क्या है शरीर क्या है संसार क्या है प्राथमिकता होनी चाहिए मुझे जानना ही

बिना जाने समा नहीं कर सकते समाधि कर सकते ऊपर की स्थितियाँ बिल्कुल नहीं बने कोई नहीं सकता तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान सबसे परम संपत्ति है सबसे अनिवार्य साधन है तो इसके लिए होना चाहिए अध्यापक साथ में चलना चाहिए इसके साथ हो जाता है संगठन सेवा और उपकार

अकेला व्यक्ति व्यक्ति एक बेति को बैठ के नहीं पढ़ाता है पढ़ाने वाला कभी ऐसा नहीं कि एक को ही पढ़ाते एक को ही गुरु की एक पढ़ाने में उसको के निर्माण के साथ वो पांच का निर्माण भी उतने ही साधनों में कर लेने वाला जो होगा वो तो हर्ष में यही मान के चलेगा कई एक से

उस रूप में करेगा और आप आप आप चाहेंगे कि नहीं नहीं नहीं मुझे मुझे पढ़ाने वाले जाए दूसरे दूसरे को नहीं तो ऐसा तो तो जब आप के तो आप जब के के साथ साथ जुड़ते हैं अपने क्या होगा वो एक व्यक्ति दो जुड़ता है वहीं से संगठन आरंभ हो जाता है जैसे ही संगठन आरंभ होगा अब अपने ऊपर

दबाव आ जाता है अकेले चल रहे होते हैं, अपने कमरे में बैठे कोई कहेगा। तो कह अपने बिस्तर पर चाहे इधर से आपको हम इधर से आके चढ़ कर रहे जैसे ही हम गुस्से के सामने आते

वहीं से हमारा क्या होता है व्यवहार दूसरे के साथ समन्वय शुरू हो अकेले नहीं संगठन तो जैसे जैसे उसे बढ़ता जाएगा उतना हमारा व्यवहार जो होता है के समन्वय करना पड़ जाता है उतना अन्न संतुलित होना शुरू हो जाता है तो जितना हम संतुलित करेंगे वो तो अलग से पुरुषार्थ करना होता है उतना हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है

तो तो ये भी आदि आदि वही से वहीं है संगठन स्वीकार करना चाहिए संगठन में आगे बढ़ते बढ़ मिलकर के इस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए अकेले अकेले नए व्यक्ति को कोई उन्नति तो नहीं सीधे चाहे जाकर के हिमालय की में बैठ जाए अकेला तो कभी भी हो सर नहीं

गुरु के सानिंग और जहाँ भी होते का तो कम कम साथ। साथ संगठन होगा वही से क्या होगी बाधा भी शुरू होगी लेकिन उस बाधा के कारण भी संगठन का परिध्याग नहीं

योगाभ्यास करने जा रहे हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में चल रहे हैं तो भी ये भावना बना के चलता है ये तो हमें संगठित बनकर चलना है और उसमें सेवा की भावना रखनी पड़ेगी जब हम संगठन में साथ होते हैं तो हमें दूसरों की सहायता करनी पड़ती है दूसरों के लिए हमें अपना समय लगाना ही पड़ता है दूसरों के लिए शक्ति लगानी पड़ती है तो दूसरे के सुख सुविधा सुख सुख को उत्पन्न करने के लिए या को हटाने के

हमारा जो परिश्रम होता है वही सेवा कहलाती है इस प्रकार से सेवा के लिए भावना लेकर के चलनी चाहिए ऐसे ही यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के बाद भी ये सारी चीजें जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हैं तब तक आप निर्त एक नहीं कर सकते तब तक आप पूरी स्वतंत्रता से रहना चाहते हैं होगा तो

ऐसा नहीं है, अगर भी कर उतनी सुविधा चाहते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं। यहाँ आपको समूह में रहना होगा संगठन स्वीकार करना होगा दूसरों के लिए भी उपकार करना होगा ये हो सकता है कि आप अकेले में जितनी शीघ्रता से

केवल अकेले में गुरु की सहायता से शीघ्र आगे बढ़ सकते हैं लेकिन वो एक क्षेत्र से सकता आप विद्या में बढ़ सकते हैं लेकिन दूसरी चीज़ों की जो अपेक्षा होती है जो सहन चाहिए जो अनुभव चाहिए जो पूर्वाभर का आकलन करने का निर्णय लेने की जो क्षमता चाहिए वो अकेले में नहीं आती है और वो पढ़ेगी विद्या होती है उतनी सार्थक व्यवहारिक नहीं विद्या जब तक दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं करते

आपकी प्रमाणी लेकिन दूसरे के सामने हम उसी बात को यदि कोई बने विरोध करेगा कोई समर्थन करेगा अब क्या होता है वो अच्छा

इस कारण से जान की रविता के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक होती है तो ये हमारे सहयोगी साधन होते हैं तो अपनी भावनाओं के साथ ये सारे के सारे क्या है सब मन में रखने की चीज़ें होती है जान की में रखने की चीज़ें होती है तो ये सभी चीज़ें योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति को तो इस क्षेत्र में आने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है ये आप जानना चाहिए